तो आपका उनका प्रश्न है टू गो गो या नॉट नॉट एवरीवन एवरीवन कि उन्होंने पढ़ा कि ब्राह्मण मतलब वो जो ब्रह्म को जानता है तो लेकिन हम बात कर रहे हैं ब्राह्मण क्षतर्वय शिशु ब्राह्मण मतलब जो टीचर है करेक्ट तो ब्राह्मण किस चीज़ का टीचर है वेदों का टीचर है वेदों के आधार पर शिक्षा देता है है ना वेद किस चीज के लिए है वेद का विषय क्या है टू नो एब्सोलि ट्रूथ हाँ वेदांत सूत्र या अन्य वेदों का जो अंग है अल्टीमेटली उसका पर्पज है टू नो एब्सोलि ट्रुथ एब्सोलिट ट्रूथ इज कॉल्ड ब्रह्म कृष्ण कृष्ण इज ब्रह्म भगवान बताते हैं भगवेदम वेद सर्वेर अहम एव वेद्य वेदों से मैं जानने योग्य हूं आई एम टू बी नोन थ्रू तो ब्राह्मण मतलब वो जो वेदों को जानता है तो ब्राह्मण हाइएस्ट ब्राह्मण वो है जो जानता है कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है ठीक है तो उस दृष्टि से जो भी भक्त हैं जो भगवान को जानते हैं वो उस दृष्टि से टॉप मोस्ट ब्राह्मण है ठीक है दैट इज टॉप मोस्ट ब्राह्मण ब्राह्मण का जो स्वरूप लक्षण है द एसेंस ऑफ ब्राह्मण इज टू नो कृष्ण ठीक है अभी इविन जो लोग कर्मयोग के स्तर पर हैं वो लोग पूरी तरह से एब्सोल्यूटूथ को नहीं जानते हैं कृष्ण को नहीं जानते हैं ठीक है लेकिन वो कम से कम एब्सोल्यूटूथ का कुछ भाग जानते हैं तो इस दृष्टि से वो भी ब्रह्म को जानते हैं to some extent, ठीक है So they can also be brahmanas. जो कर्म योगी हैं दे मे नॉट बी डिवोटीज बट दे कैन बी ब्राह्मणस लेकिन जो डिवोटी ब्राह्मण है वो टॉपमोस्ट ब्राह्मण है यानी डिवोटीज सभी के सभी क्योंकि सभी लोग जो डिवोटीज हैं वो समझते हैं कि कृष्णा इज एब्सोल्यूट इसलिए इन दैट सेंस दे आर एक्चुअली ऑल इन ट्रू सेंस ब्राह्मण और हाइस्ट ब्राह्मण हालांकि नॉट ऑल डिवोटीज विल बी टीचर्स सम डिवोटीज विल बी मे बी वीवर्स और फार्मर्स बट दे आर इन दैट सेंस ब्राह्मण बिकॉज दे नो हु इज कृष्णा इन दैट सेंस दे आर ब्राह्मणास बट नॉट नेसेसरी जो उनका स्वभाव है टीचिंग का दे नो कृष्णा बट वेदों को गहराई में समझना जानना और सबको टीच करना वो सभी भक्तों का स्वभाव नहीं हो सकता है. तो इसलिए वो सोसाइटी में जो काम करेंगे वो एक व्यावहारिक स्तर पे करेंगे एज ए क्षत्रिय और एज ए वैश्य और ए शूद्रा लाइक दैट नॉट नेवरीवडी विल बी ए टीचर बट इन द स्पिरिचुअल सेंस दे आर ब्राह्मणस तो एक ब्राह्मण की स्पिरिचुअल सेंस है मतलब ब्रह्म जान आती थी ब्राह्मण तो वो जो स्टेटमेंट है वह है ब्राह्मण की टॉपमोस्ट डेफिनीशन टॉपमोस्ट लेवल ब्राह्मण का स्पिरिचुअल डेफिनीशन विच इज परमार्थिक स्पिरिचुअल ब्राह्मणा दैट इज कॉल्ड ब्रह्म जानती जो भगवान को जानता है वो ब्राह्मण तो ब्राह्मण का जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वो केवल स्पिरिचुअल सेंस नहीं है बल्कि वो उसकी एक व्यावहारिक एक प्रैक्टिकल सेंस है कि वन हु इज टीचिंग एट सम लेवल ही में हिमसेल्फ नॉट बी फुली नोइंग द टॉप मोस्ट अंस ऑफ वेदास दैट कृष्णा बट ही हैज एन अंडरस्टैंडिंग दैट एप्सोल्यूट ट्रूथ इज देयर टू दैट सेंस ही अंडरस्टैंड ब्रह्मा और वेदा तो वो भी ब्राह्मण का कार्य कर सकता है एट ए प्रैक्टिकल लेवल बट जो वो वाक्य है दैट रेफर्स टू द स्पिरिचुअल क्वालिटीज ऑफ अ ब्राह्मण द टॉप मोस्ट ब्राह्मण ये थोड़ा सा गहरा विषय है इट मे टेक सम टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड ओके हरे कृष्णा शिवप्रभुपाद की